उस विश्वामित्र की कृपा से वह त्रिशंकु महत्तेजस्वी होकर देवों के साथ शोभायमान होते हैं। त्रिशंकु रूप ग्रह के आकर्षण से विभूषित होकर तीन प्रकार के भावों से अलंकृत हेमंत में चंद्रमा के समान सुंदर एवं एक परम सुंदरी ब्रम्बडी उसके पास धीरे-धीरे जाती है। सत्यव्रत राजा की स्त्री का नाम सत्यव्र वह केके वंश में पैदा हुई थी उस सत्यवर्ता स्त्री ने राजा हरिचंद्र नाम के धार्मिक पुत्र को पैदा किया राजा हरिचंद्र कृष्णकों के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए थे उसने अपना राज्य करते समय कितने ही राजस्यो यज्ञ संपन्न किए थे वह राजा हरिचंद्र संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते थे हरिश्चंद्र के रोहित नाम के बहुत बलवान पुत्र पैदा हुए रोहित के हरित नाम के पुत्र पैदा हुए हरित के चंचू नाम का पुत्र पैदा हुआ चंचू के विजय और सुदेव नाम के दो पुत्र हुए विजय सभी क्षेत्र को जीतने वाला था इसी कारण उसका नाम भी विजय था विजय का पुत्र रुरक हुआ जो अपने समय में बहुत ही धर्मात्मा रुरुक का पुत्र हर्तक हुआ हर्तक के बाहु नामक पुत्र हुआ हेयक और ताल जंग के वंशों में उत्पन्न होने वालों ने इस बाहु को परास्त कर दिया क्योंकि यह व्यसनी था उनके साथ शक्यवन कामबोज पारद, पल्लहों के वंशज भी थे सत्य के समय भी राजा बाहु धार्मिक राजा नहीं था उस समय राजा बाहु का पुत्र विष्क के समान विष्क के साथ उत्पन्न हुआ था उसका नाम सगर पड़ा भृगु के आश्रम में उसकी रक्षा तुर्व ने की थी राजा सगर ने भार्गव ऋषि से अगन्य अस्त्र प्राप्त किया और हे और तालजंग के वंशों का संहार किया शक पहलवो और अन्य क्षेत्र को भी हरा दिया और धर्म से वंचित कर दिया ऋषि बोले हे सूत जी राजा सगर किससे किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस लिए उस अचयुत राजा ने शुक आदि को परास्त किया सूत जी बोले हे ऋषियों प्राचीन काल में राजा बाहु के व्यासनी होने पर उसका सारा राज्य हे अश्वकों के साथ यवनों पारद कंबोज और अहलगो ने आक्रमण करके छीन लिया इन सभी बलवान राजाओं के द्वारा राज छीन लेने पर बाहु अपनी पत्नी के साथ जंगल को चला गया कुछ समय बाद एक दिन राजा जल लेने के लिए गया और अत्यंत बुढ़ापे के कारण उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई उनकी पत्नी जिसका नाम यादवी था उसके साथ मरने को वह उस समय गर्वभति थी, उसकी सपत्नी ने उसके गर्व को मारने के नियत से उसे विष दे दिया, पति की चिता बनाकर यादवी को उस पर बैठा दिया और अग्नि जला दी, उसी बीच भार्गव और वू मुनि वहां आ गए और उन्होंने उसे कर्णावस बचा लिया, उन्हीं और वू मुनि के आश्रम पर यादवी ने सपत्नी द्वारा दिए गए के साथ महाबाहु सगर को उत्पन्न किया मुनि ने सगर का जात कर्म आदि संस्कार किए वेद शास्त्रों के साथ संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कराया और शस्त्र अस्त्र भी सिखाए उसी समय जो उन जम्द अग्नि के पुत्र और मुनि से उस महान आग्र्यास्त्र को पा लिया जिसके तेज को महाप्राक्रमी राक्षस भी सहन नहीं कर सकते थे उसी अस्त्र दल तथा शस्त्र बल से तथा अपने पराक्रम से राजा सगर ने अत्यंत क्रुद्ध होकर हेव का वध कर दिया इस प्रकार जैसे परले में रुद्र जीवों का संघार कर देते हैं हेव को मारने के बाद शक पवन पारद कंबोज और पल्लवों को भी मारने का निश्चय सगर के प्राक्रम से भयभीत होकर वे सब वशिष्ट महर्षि की सरण में पहुंचे पहुँचे। जी ने उन्हें अभेदान दिया। गुरु वशिष्ट के वचन तथा अपनी प्रतिज्ञा दोनों की रक्षा करते हुए उन सभी की वेशभूषा बदल दी तथा धर्मनष्ट कर दिए। शकों का आधासर काट दिया गया, उन्हें मुंडित कर दिया गया, यवनों के पूरे सर कंबोज को भी पूरा सर मुंडित करके छोड़ा है, पार्दों के केस छोड़कर दाढ़ी मूँछें मुनवाकर छोड़ दिया, पल्लवों को केवल दाढ़ी रखाकर छोड़ दिया। उस महाबलवान राजा ने इन सब को वेद अध्ययन, यज्ञ वन आदि से भी सर्वथा वंचित रखा। ये शक्यवन, कंबोज, पहलव तथा पार्द, कलिस पर्श नहि सिखदारव चोल एवं खस जाति के सभी लोग पहले क्षेत्र थे इनको महान बलवान राजा सगर ने धर्म से नष्ट करके वशिष्ठ जी के कहने के कारण छोड़ दिया फिर उस धर्म विजयी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा समस्त भूमंडल पर घूमते हुए घुमाते समय वह अश्व का घोड़ा दक्षिण समुद्र प्रांत में चुरा लिया गया और पृथ्वी के भीतर छिपा लिया गया जो जो इसके बाद सगर ने उस समुद्र के प्रांत को अपने पुत्र के द्वारा खुदवा डाला उसके पुत्र खोते खोते उस समुद्र के छोर तक पहुंच गए जहां भवान नारायण कृष्ण हंस प्रजापति हरि आदि पुरुष आदि अनेक नामों के कहे जाने वाले प्रभ राजा सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझकर और उनके सामने पहुंचे परंतु उनका तेज सह होने से वे सब वहीं भस्म हो गए केवल चार पुत्र शेष रह गए जिनके नाम बहिरकेतु सुकेतु और धर्मरत और पंचवंत थे राजा सगर के वंश को बढ़ाने वाले ये चार ही पुत्र थे भगवान नारायण ने राजा को सुंदर वरदान दिए जिससे उनके वंश का शैना हो, जो अश्वमेध यज्ञों का सुअवसर समुद्र का पुत्र तत्व तथा अनंत समय तक स्वर्ग में निवास आदि का वरदान मिला, सभी नदियों के स्वामी समुद्र उस समय उनके पास आकर कहने लगे कि यह अश्व लीजिए और नमस्कार किया, बस इसी से राजा सगर के पुत्र होने का समुद्र को सूअवसर मिला। इसके पश्चात उस अश्व को प्राप्त कर राजा सगर ने पुनः 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न समाप्त कर दिए उसके प्रथम यज्ञ में जो साथ हजार पुत्र थे वे सभी भस्म होकर नारायण के तेज में ही लीन हो गए ऋषि बोले हे सूत जी राजा सगर के ये 60000 पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए थे सो कथा हमें बतलाने की कृपा कीजिए सूत जी बोले राजा सगर के दो पत्नी थी बड़ी पत्नी विदर्भ राजा की पुत्री केशनी थी और छोटी पत्नी राजा अरिष्टनेमि की पुत्री थी जो परम धार्मिक तथा रूप में समस्त भूमंडल पर अकेली थी उसका नाम सुमती था महर्षि पूर्व ने राजा को वरदान दिया था कि उनकी एक पत्नी से केवल एक पुत्र होगा तथा एक के द्वारा 60000 पुत्र उत्पन्न होंगे केशनी ने एक वंशकर्ता पुत्र मांगा तथा सुमती ने 60000 पुत्रों का वरदान मांगा तदनुसार समय आने पर बड़ी रानी केशनी ने समय आने पर ज्येष्ठ पुत्र असमंज काकुष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुआ यशस्विनी रानी सुमती ने अपने गर्भ से एक तंब पैदा किया जिसमें साठ हजार पुत्र निकले उत्पन्न होने के बाद वह गर्भ सभी घी के पात्रों में रख दिए गए राजा ने उनको साठ हजार धायों को पालन पोषण के लिए सोपा नो महाबाद से साठ पुत्र घी के पात्रों से निकाले गए जिन्हें देखकर सगर ने परम सुख माना है फिर वे सभी राजा कुमार युवा हुए। इस प्रकार वे साठ हजार पुत्र हुए। राजा सगर के बड़े पुत्र असमंज बड़े बलवान थे। उनका दूसरा नाम बहिर केतु भी था। पहले वे नगर के अहित कर कार्य में लगे रहते थे। इससे उनको पिता ने देश निकाल दे दिया। असमंजस के अन्शमान नामक पुत्र हुए, अन्शमान के दिलीप हुए। जो बहुत विख्यात हुए, दिलीप के भागीरथ नामक वीर पुत्र हुए, इन्हीं भागीरथ ने अपनी क्रियाओं को एवं पूजा के द्वारा नदियों में श्रेष्ठ गंगाजी को पुत्री रूप में प्राप्त किया और उनकी पावन धारा से समुद्र तक पृथ्वी को शोभायुक्त किया।